श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय बुलृंदवन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंद व्यासो य से कमलगल्तम वग्मयम अमृतम जगत्प्रियति वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाईपाग्र जात सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साद्वैत सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादान सहगणललताी विशाखान्विता अज्ञानतिमरांठसशलाकया चक्षुन्मील ये नो तस्में कृष्णाय वासुदेवाय हरे पर प्रणुतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम नारायण नमस्कृति नरम जब नरोत्तम देवी सरस्वती ततो तथो जयमीरि हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टी भट्टियुगम सुमते रघुनाथ दासजीवे करमतेदयान्द्रा वाचाकुभ्य कृपास्यना पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम बुलवृंदवन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री चैतन्य परिच्छेद पन्ध्रपेद लीला का मंगलाचरण कर रहे हैं कि दुर्ग में कृष्ण भावा उन्मग्न चेतसा गौरे हरिणा प्रेम मर्यादा दर्शक श्रीवंत महाप्रभु का चरित्र प्रेम की पराकाष्ठा मर्यादा उसको जगत में दिखाने वाला है कृष्ण प्रेम की क्या मर्यादा है कृष्ण प्रेम की क्या सीमा है उस पर पराकाष्ठा को यहां पर दिखा रहे हैं श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा श्री राधा रानी में है और राधा रानी में जो भाव है वे सारे के सारे भाव श्रीमन महाप्रभु में तो प्रेम की परम सीमा क्या हो सकती है हरि प्रेम की परम सीमा क्या हो सकती है वो परम सीमा श्री राधिका में ही एकदम प्राप्त है या वृत्ति महाभाव की वो श्री महाप्रभु के चरित्र में भी यहां पर दिखती है उसका एक आभास अः राधारानी के स्वरूप में तो एकदम पूर्ण आभास परन्तु तो श्रीमंद महाप्रभु के स्वरूप में भी वो श्री राधिका की कृपा से कृष्ण जब राधा भाव दुति धारण करके बैठते हैं तब तो उसका आभास आप लीला में भी भक्तों को कराते हैं तो दुर्गमे कृष्ण भावाबधा श्री कृष्ण का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है कृष्ण भावावध कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी अवधि माने समुद्र वो समुद्र बड़ा दुर्गम है और उसमें निमग्नो उन्मग्न चेतन सा श्रीमद महाप्रभु कभी डूबते हैं कभी उतराते हैं निमग्न उन्मग्न उन्मग्न हो करके महाप्रभु विराजमान है ऐसे गौरेण हरिणा आज गौरव स्वरूप धारण करके जब श्री हरि विराजमान हैं तो श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम की जो मर्यादा है सर्वोत्त सर्वोर्ध जो स्थिति है उस माधना मादनाक्ष महाभाव की सर्वोर्धि स्थिति का जगत को भी दर्शन करा दिया अन्यथा जगत उनका दर्शन नहीं कर पाता श्री महाप्रभु के माध्यम से श्री राधिका के मादनाक्ष महाभाव में मिलन के अत्यंत उत्कर्ष और मोहन दशा में उनके विरह की जो दशा है दिव्योन्द की दशा उसका दर्शन कराया है इस अध्याय में श्री महाप्रभु के दिव्य उन्माद का ही कुछ वर्णन किया जाएगा जय जय श्री कृष्ण चैतन्य अधीश्वर जय नित्यानंद पूर्णानंद कलेवर श्री कृष्ण चैतन्य जो स्वयं भगवान है और श्री नित्यानंद जो पूर्ण आनंद घन विग्रह होकर के विराजमान है उनको प्रणाम करके श्री गौर पर अद्वैताचार्य जो प्रियतम श्री श्रीनिवास आदि भक्तगण उन सबों को प्रणाम करके आगे के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि के महाप्रभु रात्रि दिवसे आत्मस्फूर्ति नाहे रहे कृष्ण प्रेम विषय इस प्रकाशी मन महाप्रभु रात्रि दिवस महाप्रभु को अब आत्मस्फूर्ति नहीं है दिन रात महाप्रभु प्रेम में डूबे हुए हैं श्री कृष्ण प्रेम के भूत हैं कभू भावे मग्न कभु अर्ध बाह्य स्फूर्ति कभु बाह्य स्पूर्ति तीन रात्र प्रभुल स्थिति तीन रीते प्रभुल स्थिति प्रभु की स्थिति तीन रीतियों से हो रही है कभी तो श्री महाप्रभु पूरे भाव में मग्न हो जाए और राधा भाव में विराजमान हो करके विलाप कर रहे हैं कभी अर्धबाह्य स्थिति है अर्धबाह्य स्थिति में जब कोई कुछ पूछ रहा है उसका जवाब भी देने हैं और हृदय लगा हुआ है श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करने और कभी बाह्य स्फूर्ति है जिसमें महाप्रभु अपने शरीर का अनुसंधान करके भी विराजमान है इस प्रकार शिवंद महाप्रभु में ये तीन दशाएं विराजमान साधक की तीन दशाएं वो कभी वह संसार का चिंतन करता है घर द्वार पुत्र स्त्री इन सब का चिंतन करता है ये बाह्य दशा है और उसमें दुखी होता है कि हा कृष्ण स्मरण में मुझसे भूल रहा है कभी दशा में व्यवहार को भी निभा रहा है और भीतर ही भीतर उसका लीला लीला लीला भी चल रहा है और कभी अंतर दशा में वो में में वो रूप लाल मानसी चिंतन करते हुए लीला का चिंतन करते हुए ध्यान कर रहा है तो जैसे साधक की ये तीन दशा है यथावस्थित देह में स्थिति कभी अंतर्देह में स्थिति कभी बीच की स्थिति यथावस्थित और अंत इन दोनों में दोनों में ही आधी आधी स्थिति बाह्य दशा का भी मैं उत्तर भी दे रहा है और भीतर भी लीला का चिंतन चल रहा है तो ये तीन दोनों स्थिति दशा की स्थिति इसी तरह से लीला में भी जो नित्य परकर है उसकी भी यही तीन दशा राधा रानी कभी हाय मेरी सास का क्या कहेगी पति ने गोप क्या कहेंगे जगत क्या कहेंगे चार है ये उनकी बाह्य स्थिति हो गई राधा रानी की कभी वे ध्यान कर रही हैं, अपने महल में बैठी हैं, अपनी कुंज में बैठी हैं, और श्री श्याम सुंदर वे मेरे पास में आए हैं और श्री श्याम सुंदर उनकी मैं सेवा कर रही हूं ये अंतस्थिति हो जाए मैं कभी मान धारण करके बैठी हूं कभी प्यारे मुझे मना रहे हैं और बाहर का कहीं होश भी नहीं है उनको तो ये अंतर दशा हो जाए कभी सखी पूछे तो सखियों को जवाब भी दे रही हैं भीतर श्याम सुंदर के साथ में मिलन भी कर रही हैं दोनों स्थिति वो अर्ध दशा ऐसे श्रीमंत महाप्रभु की भी कभी बाह्य दशा कभी अर्ध अर्धबाह्य दशा कभी अंतर दशा कभी नवद्वीप में मैं स्थित हूं ये विचार कभी नुकुंज में स्थित हूं ये विचार नवद्वीप के लोगों को जवाब भी दे रहे हैं प्रश्नोत्तर का उत्तर भी दे रहे हैं और अपनी स्थिति चल रही है सिद्ध में तो ये तीनों स्थिति श्रीमद महाप्रभु की बन रही है तो तीन रीते प्रभुर स्थिति इन तीन रीतियों में प्रभु की स्थिति है स्नान दर्शन भोजन देह स्वभावे हॉय देह के स्वभाव के कारण महाप्रभु स्नान दर्शन भोजन ये सब कर रहे हैं स्वभाव के कारण पंत कुमारे चक्रीय सतत फेरा जैसे कुम्हार का जो चक्र है चाक वो अपने आप घूम रहा है एक बार उसको घुमा दिया लकड़ी हटाकर के उसने कुम्हार ने बगल में रख दी पंत संस्कार के कारण चक्र घूम रहा है इसी प्रकाश महाप्रभु केवल संस्कार के कारण स्वभाव के कारण अपना कार्य कर रहे हैं सांख्य शास्त्र ने नुकोर किया के चक्र भ्रम धृत शरीर सम्यक ज्ञान ग्राप्त संस्कार वशात सम्यक ब्रम धृत शरीर जैसे चक्र भ्रम धृत शरीर जैसे चाक केवल संस्कार के कारण घूम रहा है उसमें से यद्यपि जो बल है वो बल हटा दिया है परंतु तो चाक का जो वजन है भाग वह लीवर के ऊपर जो शंकु है उस शंकु के ऊपर जैसे अपने आप घूम रहा है इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु संस्कार के कारण बल अलग से नहीं लग रहा है पर संस्कार के कारण महाप्रभु कार्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं एक दिन प्रभु जगन्नाथ दर्शन श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और जगन्नाथ से देखे साक्षात गुरजेंद्र नंदन श्री जगन्नाथ में साक्षात गुरजेंद्र नंदन का ही वे दर्शन कर रहे हैं एक बार फूरे प्रभु कृष्ण पंच श्री महाप्रभु के हृदय में उस समय श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस रसगंध ये पांच गुण महाप्रभु के हृदय में प्रकट हो रहे हैं आहा प्यारे का शब्द कितना सुंदर है उनके आभूषण का शब्द कितना सुंदर है तो शब्द फिर कभी स्पर्श कभी रूप कभी रंग गंध इन सब को पांच गुण जो है शब्द स्पर्श रूपंध इनको महाप्रभु देख रहे पंचगुण करे पंचेंद्रीय आकर्षण श्री कृष्ण के पंचगुण महाप्रभु की पांचों इंद्रियों का आकर्षण कर रहे हैं हाय एक मन पंच दिके पंच गुणे ताने महाप्रभु विचार कर रहे हैं हाय मेरा एक मन है पंत पांचों दिशाओं में श्याम चंद्र के पांच गुण उनको खींच रहे हैं ताना टानी प्रभु मन हईले आगे आने और जब श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूपी पांच गुण रूपी डाकुओं ने कृष्ण के शब्द स्पर्श रूपंध ये हैं पांच डाकु और श्री महाप्रभु की इंद्रियां चक्षु चक्षुनाशका कर्ण रसना पक ये पांचों जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां हो गई एक राहगी सभा डाकुओं ने इन सवालों के धैर्य विवेक रूपी पूरे रत्न को हरण कर लिया है चैतन्य का मन जो है वो है अश्व तो एक मन मन हो गया अश्व और पंच देखे पंचगुणे ताने श्री महाप्रभु की इंद्री जो थी ज्ञानेन्द्रियां उनको श्री कृष्ण के पांच गुण रूपी डाकुओं ने लूट लिया और उनको तो बांध लिया और स्वयं घोड़े के ऊपर मन के ऊपर ये पांच गुण सवार हो गए अब घोड़े के ऊपर यदि एक सवार बैठे तब तो घोड़ा ठीक चले और पांच सवार यदि बैठे इकट्ठे तो एक लगाम को खींचता है दाइनी ओर दूसरा खींचता है बाई ओर तीसरा खींचता है कि पीछे चल एक कहता है आगे बह एक कहता है कूद का, कूद तो तो बेचारे घोड़े की हो रही है सो मन श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गुण इन पांचों गुणों ने जब श्री महाप्रभु की अर्थात राधारणी की नेत्र नासिका कर्ण रसना और त्वचा तो इन पांचों इंद्रियों को बश में कर लिया बांध करके रख लिया और मन को जब अपनी ओर अपनी इच्छा से चलाना चाह रहे हैं वे पांचों डाकू उस स्थिति में श्रीमन महाप्रभु का मन बेचारा अग्आन मूर्छित हो गया है अब घोड़े को एक तरफ खींचेगा दूसरी तरफ खींचेगा तो घोड़ा तो मरेगा ही घोड़ा तो ज्ञान मूर्छित होगा ही होगा सो आज हिल आगे आने महाप्रभु का मंत्र अब कार्य नहीं कर सकता है वो ऐसा खींचने पर वो बेसुद हो गया है काले ईश्वर उपलभोग सदिया, उसी समय श्री जगन्नाथ जी का जो भोग था वो भोग सारा भोग दूर हुआ उपल भोग जो है वो उपल भोग उपल भोग वहां पर लगता है जगन्नाथ जी में तो उपल भोग जो है उस भोग का नाम है उपल भोग तो उपल भोग जो है वो उस समय दूर हुए श्रृंगार भोग समझ लें तो वो दूर हुआ और भक्तगण महाप्रभु के घरे लिया और उस समय श्री भक्तगण महाप्रभु को जैसे तैसे घर ले करके आए स्वरूप रामानंद यही दुई जने लया कंठी धारिया श्री महाप्रभु स्वरूप रामानंद इन दोनों जनों को ये गले लगकर के और उस समय बिलाप कर रहे श्री महाप्रभु जैसे राधा राधानी ललता विशाखा इन दोनों के गले लगकर के बिलाप करती है महाप्रभु उसी प्रकार श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय इन दोनों के गले लगकर के गल, गले लगा कर के बिलाप कर रहे हैं कृष्ण राधा उत्कंठित मन विशाखा के कहे आपन उत्कंठा कारण श्री कृष्ण के वियोग में राधिका जैसे उत्कंठित मन हो करके अपने वियोग का श्री राधारानी से वर्णन करती हैं अपने व्योग के कारण का राधानी से वर्णन कर रही हैं इसी प्रकार श्री महाप्रभु उस समय एक श्लोक पढ़ रहे हैं और श्लोक पढ़कर के अपने मन के ताप को प्रकट कर रहे हैं और श्लोक के अर्थ को सुना सुना के दोहा के कौरिया बिलाप श्लोक के अर्थ सुनाए दोहा के करिया बिलाप जब श्लोक की महाप्रभु व्याख्या करते हैं उस समय दोनों के दोनों भक्तगण ये विलाप करते हैं और महाप्रभु इनको सुनाते हुए स्वयं भी बिलाप करते हैं तो दोहा के सुनाए दोनों को सुना करके स्वयं बिलाप करने लगते हैं रोने लगते हैं महाप्रभु तो जैसे राधारणी ललता विशाखा इनके गले लकड़ के अपने विरह का वर्णन करके फिर विलाप करने लगती हैं ऐसे ही यहां पर भी श्री कृष्ण विलाप कर रहे हैं कि सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चित्रांध्य संप्लाव कह कर्णानंद सनर्म रम्य वचन कोटिंद शीतांग कहा सौरभ्यामृत संपलवा जगत पीयूष रम्याधर श्री गोपेंद्र स्वतः करशतमला पंचेन्द्रिया न्याली में अरे सखी क्या बताऊं तुझसे क्या कहूं क्या कहूं श्याम सुंदर उनका सौंदर्य अमृत वह एक सुंदर सिंधु है श्याम सुंदर का सौंदर्य ही एक अमृत का समुद्र है जिसका कोई पार नहीं है सौंदर्य अमृत सिंधु अब उस सिंधु में ऊंची ऊंची भंगी ऊंची ऊंची लहर उठ रही है सुंदरीगण है लल्ना अनुराग माने अनुरागवती सुंदरीगण उन अनुरागवती सुंदरीगण हम बंतागणों के चित्र रूपी अद्रि माने पर्वत को डुबो देने वाली तो जब समुद्र में ऊंची सुनामी उठे तो जैसे बड़े बड़े पहाड़ उनको समुद्र डुबो देता है पहाड़ों को तोड़ देता है डुबो देता है ऐसे हम ललनाओं के धैर्य विवेक से युक्त चित्रूपी पर्वत को भी पर्वत कहने का मतलब है जिसमें धैर्य विवेक की स्थिरता विराजमान है ऐसे हमारे चित्त को भी संपलाव कह वह डुबो देता है और कर्णानंद सौंदर्य मन रूप श्याम सुंदर का रूप कैसा है एक समुद्र के समान है जो ललनाओं के धैर्य रूपी पर्वत को डुबो देने वाला है और श्री श्याम सुंदर के रम्य वचन कैसे हैं उनका वर्णन कर रहे हैं अब शब्द रूप हो गया रूप के बाद में शब्द तो श्याम सुंदर के कर्ण आनंद सनर्म रम्य वचन श्याम सुंदर के रम्य वचन सनर्म मन एक परस से युक्त होकर के विराजमान मेरे साथ में परस करने वाले श्याम सुंदर के मधुर वचन हैं जो कर्णानंदी मेरे दोनों कानों को परम परम आनंद देने वाले हैं योग्य बचन तो शब्द शब्द के बाद में पहले रूप था रूप के बाद में शब्द आया अब स्पर्श कैसा है श्याम सुंदर का उसे वर्णन कर रहे हैं कि कोटिंद शीतांग कहा शाम सुंदर का स्पर्श करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान इंदु चंद्रमा कोटे इंदु उन, उनके समान शीतांग का शरीर को शांति प्रदान करने वाला उनका स्पर्श है तो तीन का वर्णन हो गया सौंदर्या सिंधु भंग ललना चित्रादि संप्लाव का उनका सौंदर्य तो पर्वत समुद्र के समान ललनाओं के चित्र रूपी पर्वत को डो देने वाला है अर्थात धैर्य विवेक का नाश कर देने वाला है और उनके रमन बचन कानों को आनंद देने वाले हैं और उनका स्पर्श करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला है और सौरभ सौरभ्यामृत संपलवा वृत्त जगत और उनके अंग से जो सुगंध चारों निकल रही है वो सुगंध ऐसी है जो कि सर्वत्र सर्वत्र संपूर्ण जगत में फैल रही है और सबको आकर्षित कर रही है और उनका रस कैसा है ये गंध हो गया अब रहा रस रस की बात कर रहे हैं कि पीयूष रम्या उनके अधर अमृत से भी ज्यादा मधुर होकर के विराजमान है रम्य परम मधुर होकर के विराजमान है ऐसे श्री गोपेंद्र सत्यकर्ष बला पंचेन्द्रिया न्यायालय में अरिशे से कुछ छिपाव नहीं है आली कहकर के, के तू मेरे हृदय के भाव को जानने वाली है तोसों का हाथ है, तो भी नैक ना भेद, तेरे बिना और कोई मेरा कोई सहारा नहीं है तो सखी से कोई दुराव नहीं अरे आली अरे सखी श्री गोपेंद्र सुख वे मेरी पंचेंद्रियों को पांचों इंद्रियों को बरबस आकर्षित कर रहे हैं शाम सुंदर के शब्द स्पर्श रूपंध हो गए डाकू। मेरा मन हो गया रागीर बन राहगी और जैसे डाकू बन बंजारे को लूट ले ऐसे ही श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श ने मेरी आंख मेरे कान मेरे नाक मेरे जुहा मेरे त्वचा सारी इंद्रियों को लूट लिया और उनमें जो धैर्य विवेक रूपी जो रत्न था उस रत्न को लूट करके इस मन रूपी अश्व के ऊपर वे सवार हो गए और मन को खींच रहे हैं कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस यार माधुर कहिया कह न बोले अधि सखी श्री कृष्ण के पांच जो गुण हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके माधुर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है देख यही पंचजन यही अश्वमोर मन हाय मेरी देख लो पंचजन इन्होंने लूट लिया है पांच जनों को माने मेरे इंद्रिय रूपी जो राहगीर हैं उनको इन मन ने इस डाकों ने लूट लिया है एक अश्व मोर मन और मेरा मन एक अश्व के समान है चढ़े पंच पांच दिगे धाय और उस मन के ऊपर चढ़ करके ये पांच डाकू अलग अलग दिशाओं में उस घोड़े को दौड़ाना चाहते हैं सख सुन है मोर दुखेर कार मेरे दुख के कारण को सुन मोर पंचेंद्रीय गण महालंपट दस्युगण मेरी पांच इंद्रियां तो सीधी साधी व्यापार करने वाली अपने सुख को अपने गंतव्य को जाने वाली राहगीर थी मोर पंच इंद्रियां मेरी पांच इंद्रियां वे अपने जीवन की यात्रा पूर्ण करने वाली थी राहगीर थी पंत महालंपट दस्यु गण ये दस्यु जो हैं श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श ये डाकू हैं सबे हरे पर धन हाल दूसरे के धन का हरण करने वाले हैं एक अश्वे एक छोड़े पांच पांच दिगे ताने घोड़ा बिचारा एक है और उसको यदि कोई पांच पांच दिशाओं की ओर खींचे तो एक मन कौन दिगे या है बिचारा मन किस दिशा की ओर जाए किसकी बात को माने किसको नहीं माने जिसकी बात को नहीं मानो वो ही चाबुक मारेगा पांच पांच सवार हैं एक काले सभे पावणी एक समय ही सभी पांचों के पांचों ये इस मन को अपने अपने गंतव्य की ओर अपनी अपनी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं गले घोड़ा पौराणे इस घोड़े के प्राण गले में आ गए हैं ऐख सोहन नया अरे सखी मैं इस दुख को कैसे सहन करूं? इंद्रिय ना रोष है करे रोष यह सवार कहा दोष इंद्रियों को कभी भी इंद्रियों के ऊपर मैं गुस्सा नहीं कर सकती हूं कि इंद्रिय तू ठीक क्यों नहीं चल रही है क्योंकि इन इंद्रियों का दोष नहीं है बिचारी इंद्रियों को डांकू झ हा कर रहे हैं उस जगह ये इंद्रिया जा रही है इंद्रों का कोई रोष नहीं है कृष्ण रूपाद आदि महा आकर्षण कृष्ण का रूप इतना आकर्षक है कि कोई भी उसको देखे बिना नहीं रह सकता है इसलिए इंद्रियों में असंयम की बात नहीं कही जा सकती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कृष्ण रूप आदि महा आकर्षण होकर के विराजमान है रूपाद पंच पांच ताने कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप आदि ये पांच डाकों हैं और पांचों ताने मुझे राधिका के पांचों इंद्रियों को ये कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप गण रूप रसगंध ये खींच रहे हैं गेल पांचे प्राणे हाय आज मेरी इंद्रियों के पुराण निकले जा रहे हैं इंद्रियों प्राण एक चीज है वैसे भी इंद्रिय प्राण योगशास्त्र में एक कही है, का गया, का भी होता है। क्योंकि इंद्रिय प्राण प्राण मिले हुए रहते हैं तो पंचर आज पांचों इंद्रियों के प्राण चले जा रहे हैं मान पांचों इंद्रियों की शक्ति समाप्त होती हुई चली जा रही है मोर देह नार रहे जीवन आज मेरे शरीर में जीवन नहीं रह रहा है मेरी इंद्रियों की जितनी भी पुराण शक्ति थी जिनके कारण वे इंद्रियां कार्य करती थी वे सब की सब प्राण शक्ति समाप्त तो हो गई हैं। उनको श्री कृष्ण ने इन पांचों डाकुओं ने खींच लिया है अब आगे एक एक का वर्णन कर रही है कृष्ण रूपामृत सिंधु श्री कृष्ण का रूप अमृत का समुद्र है हर तरंग बिंदु उसकी एक तरंग एक बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए वह एक बिंदु ही संपूर्ण जगत को डुबाने में समर्थ है श्री कृष्ण का जो रूप अमृत है वह एक समुद्र के समान है और इस समुद्र की तरंग की एक बूद में यह सामर्थ्य है कि वह संपूर्ण जगत को डुबा सकता है अर्थात श्री कृष्ण का रूप अद्भुत है जो सबको आकर्षित करता है चाहे देवांगना हो चाहे पशु पक्षी हो वृंदावन के चाहे वे यमुना हो जल हो वृक्ष हो सबको श्री कृष्ण का रूप आकर्षित कर लेता है तो कृष्ण रूपामृत सिंधु श्री कृष्ण का रूपामृत वह एक समुद्र है उसकी तरंग की एक बुद्ध भी एक बिंदु जगत डुबाए एक बिंदु भी जगत को डुबाने में समर्थ है नारी जगत में जितनी भी नारियां हैं तार चित्त उच्च गिरी उनका चित्त ऊंचा पर्वत है गिरी गिरी पर्वत उनका चित्त ऊंचा पर्वत है और ता डुबाए आगे उठे धाय और उनको डुबा करके ये कृष्ण के रूप रूपी समुद्र कृष्ण का रूप रूपी समुद्र यह पर्वत को पार करते हुए पर्वत को डुबाते हुए ऊपर से निकल जाता है उन पर्वत को भी डुबो करके ऊपर निकल जाता है पहाड़ आगे उठे उसको डुबो करके आगे उठकर के चला जाता है सखी मैं क्या करूं कृष्ण के रूप ऐसे हैं और यहां पर ये अपने आप कि वो रूप ऐसा है कि जो सबको आकर्षित कर लेता है सबको जब आकर्षित कर लेता है तो इसमें सभी कृष्ण की प्रेमिका बन जाए ऐसा संबंध नहीं रूप में तो ये सामर्थ है कि वो स्वर्ग की नारी जाने दो परम व्योम जो वैकुंठ उस वैकुंठ के अधपति श्री नारायण उनके बक्ष पर क्रीड़ा करने वाली लक्ष्मी को भी आकर्षित कर ले परंतु तो लक्ष्मी कृष्ण की प्रिया नहीं बन सकती है प्रिया बनेगी वो ही जिसे कृष्ण स्वीकार करेंगे तो देवांगनाएं कृष्ण के बेड़नाथ को सुनकर के मोहित हो जाएंगे नागपत्नी गण देव पत्नीगण गंधर्वी गण सब मोहित हो जाएंगी लक्ष्मी भी मोहित हो जाएंगी परंतु तो सब कृष्ण की प्रिया नहीं बन सकती हैं, प्रिया बनेगी वो जिसको कृष्ण चाहेंगे कृष्ण स्वीकार करेंगे तो रूप की तो महिमा हो गई परंतु तो रूप में आकर्षित होना ये प्रिया बनने की योग्यता नहीं है और कृष्ण के वचन कैसे उसे कह रहे हैं कृष्ण के वचन माधुरी नाना रस नर्म धारी कृष्ण के वचन की जो माधुरी है उसमें रूप से हास परिहास नर्म परिहास तो हास परिहास उसमें भरा हुआ है वे जब भी बोलेंगे तब कहीं उत्फुल्लता आनंद की प्राप्ति ही प्रकट होगी और उसमें परिहास दूसरे को भी हंसाने की जो भावना है वो विराजमान होगी तार अन्याय कहन न्याय हा इन बचनों ने जो अन्याय किया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ जगते नारी काणे माधुरी गोणे बांधित ताने। ये सुंदर के बचन जगत की जितनी भी नारी हैं, उनके कानों को अपनी माधुरी की डोरी से बांध करके अपनी ओर खींच लेते हैं वेणुनाथ की माधुरी शब्दों की माधुरी कभी श्यामचंद्र के आभूषणों की माधुरी आभूषणों के नाथ की माधुरी तीनों माधुरियों के द्वारा तीनों प्रकार के शब्द मुख मुकस, मुख से बोलना फिर वहींशिबी आना फिर आभूषण के जो शब्द हैं नूपर इत्यादि के शब्द उनके द्वारा जगत की सारी नारियों को वे माधुरी गुण से बांध करके अपनी ओर खींच लेते हैं और प्राण जाए और इस में बिचारे कानों की तो प्राण चले जाते हैं कानों की तो दुर्दशा हो जाती है ताना में कान कान जो है उन कानों के प्राण माने कानों का धैर्य विवेक रूपी जो शक्ति थी वो भी समाप्त हो जाती है कोई दूसरे शब्द नहीं सुनती हैं केवल इस शब्द को ही वे सुन पाती है कृष्णेर अंग सुशीतल की कहे तार बल और श्री कृष्ण के अंग जो स्पर्श उसकी शीतलता का क्या वर्णन अब दो दो लाइन में माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांचों का वर्णन चल रहा है तो कृष्णेर अंग सुशीष सुशीतल स्पर्श का क्या कहना कृष्ण के अंग परम शीतल हैं की कहे तार बल उसके बल का मैं क्या वर्णन करूं छटाए जिन्हें कोटिंद चंदन जिसने करोड़ों चंदन की शी, शीतलता वो उसको हरण कर लिया है तो करोड़ों चंद चंद्र, चंद्रमा और चंदन उनको भी छटाए उनको भी जो तरसकत कर देता है चंद्रमा की शीतलता और चंदन की शीतलता को भी जो हटा देता है सशैल नारी वक्ष आकर्षित दक्ष कर शय नारीगण मंग श्री श्याम का अंग की शीतलता श्री नारीगणों को बर्वस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है जिन नारीगणों के श्री अंग में अनेक अनेक जो पर्वत वो विराजमान है तो शैल से युक्त पर्वत से युक्त नारीगणों के जो वक्ष उनको भी ये शीतलता बर्वस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इस तरह से उनके वक्षों का आकर्षण करते हुए ही नहीं उनके मन का भी आकर्षण करते हुए ये शीतलता विराजमान हो जाती है ऐसी सुंदर शीतलता विराजमान है अब ये शी, शीतलता का वर्णन कर दिया मन हल्के फुल्की वस्तु का आकर्षण नहीं है भारी वस्तु का भी ये शीतलता आकर्षण कर लेती है और केवल ऊपरी आकर्षण नहीं करती है हृदय के भीतर विराजमान जो मन है उस मन का भी आकर्षण कर लेती है तो शैल रूपी बक्ष उनका आकर्षण बक्ष के भीतर जो मन है उस मन का भी आकर्षण करते हुए ये अंग की शीतलता परम समर्थ है और कृष्णांग सौरभ्यर और श्री कृष्ण के सौरभ्य का अंग की जो सुगंध है उस सुगंधी का क्या अनुरूपण कर किया जाए मृग मद, मद जो कि कस्तूरी के मद को भी हरण करने वाला है मृगमद कस्तूरी उसके भी अभिमान को हरण कस्तूरी की गंध सर्वत्र फैलती है परंतु तो मृग मधर उस कस्तूरी के अंग की गंध को भी यह हरण करने वाला है नीलोत्पर हरे गर्भ धन और ये नीले कमल का अभिमान रूपी धन भी अपनी सुगंध से हरण कर लेता है नीला कमल बहुत सुगंधित तो होता है सुंदर भी होता है परंतु तो नीले कमल के गर्भ को भी यह हरण कर लेने वाला है जगत नारी नासा तार भीतर कॉरिडोर बासा जगत की जितनी भी नारी है उनकी नासका को ही घर बना करके श्री के अंग की गंध जैसे वहां बस गई है अर्थात एक बार जो गंध आई वह उस नासका से बाहर नहीं निकलती है जैसे नासका में ही वह अपना निवास बना करके बस जाती है वहां से निकलती ही नहीं नारी गण करे आकर्षण और वो गंध भी नारी गणों को आकर्षित कर रही है सौरभ जो है वह आकर्षित करते हुए विराजमान हो रहा है और अधराम उसका तो कहना ही क्या जो रस है रस का कहना ही क्या तो रस का वर्णन कर रहे हैं कृष्ण अधराम मृत ताते कर्पूर मंद श्री कृष्ण के अधरा वे अपूर्व रूप से विराजमान है अमृत से युक्त होकर कृष्ण के अधर विराजमान है ताते कपूर मंद स्मित उसमें मंद मुस्कान वो भी विराजमान है ये मंद मुस्कान भी कपूर के समान तो एक तो अमृत पहले ही मधुर और उसमें भी कपूर यदि और मिला दिया जाए गंध और मिला दिया जाए तो गंध से युक्त होकर के और भी मधुर हो जाएगा तो कपूर मंद स्मित कपूर जो है वो मंद स्मित होकर विराजमान स्व माधुर्य हरे नारी मन ये अपने माधुरी से नारी के मन को बलपूर्वक हरण करता है नारी गणों के मन, मन को हरण करता है स्व माधुर्य हरे नादी मन छाड़ा है अन्यत्र लोग कृष्ण का अधनामृत किसी अन्य वस्तु के लोभ को छोड़ा देता है न पाई ले मन हाँ। एक क्षोभ हाय क्षण के लिए भी यदि यदि नहीं मिले तो मुझ राधिका के मन में अत्यंत क्षोभ हो जाता है महाप्रभु राधाभाव में कह रहे हैं कि न पाई ले मन क्षोभ न पाने पर मन में क्षोभ हो जाता है ब्रज नारी गण मूल धन ये ब्रिज नारी गणों का मूल धन है और हाय इस अधराम को ये बंशी रूपी चोर यदि मेरी आंखों के सामने पिए तो मुझे बंशी के प्रति ईर्षा तो होगी यह कारण भी प्रकट हो रहा है कि ब्रिज नारी गणे मूलधन ये ब्रिजनारी गणों का मूलधन और उसको ये बेड़नादुरूपी जो चोर है वह हमारी आंखों के सामने चुरा रहा है कह रहा है कि अरे धन की धनिया नहीं हो अपने धन को खुला छोड़ दोगे तो जिसके हाथ में लगेगा वो उस धन का उपयोग करेगा अब यदि तुमको अपने धन की रक्षा करनी है तो जल्दी से घर के कामकाज को छोड़ करके इस बंशी बाधक के पास में आओ तुमको आता हुआ देख करके मालिक को आता हुआ देख करके मैं छोड़ करके दूर भाग जाऊंगा बंशी दूर भाग जाएगी बेणू दूर भाग जाएगी परंतु तो यदि तुम नहीं आई तो तुम्हारे सामने भी मैं इसका दूर से देखती रहो तुम्हारे सामने इस धन का मैं पान करते हुए विराजमान होंगी हो, होता होती रहूंगी ऐसे बंशी जैसे हमको धमकी देती उल्टी तो छड़ाए अन्न लोग ये अन्न लोग को छुड़ा करके वंशी ये अधराम लोग को छुड़ा करके न पाएले मन क्षोभ जब हमको प्राप्त नहीं होता है तो मन में क्षोभ होता है और ब्रिज नारी गणे मूलधन ये आ, हम अध नारियों का मूल धन होकर विराजमान एक कही गौरहरी दुर्जनेर दुई जनेर कंठे धरी ऐसा कहते हुए श्री गौरहरी श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद इन दोनों के गले को पकड़ करके कह रहे हैं अभी तक थे अंतरदशा में अभी तक सखी कहकर बोल रहे थे सखी है सुन मोर कार। सखी कारण सम्बोधित कर रहे थे अंतरदशा थी राधा राधाभाव में थे अब बाह्य दशा में आए तो कह रहे हैं सुन स्वरूप राम राय हे स्वरूप दामोदर राम राय मेरी बात को सुनो कहा करो कहा कहा गेल कृष्ण पाए मैं कहा जाऊं क्या करू कृष्ण कहां चले गए कहा जाकर के मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकते कर सकता हूं स्वरूप हे, मोर से हे, हे रा, राम राय तुम मुझे उपाय बताओ मैं क्या करूं कहा जाऊं कहा जाने पर कृष्ण मुझे प्राप्त हो सकते हैं तुम मुझे जल्दी से उपाय बताओ ऐसे श्री महाप्रभु कभी बाह्य दशा कभी अंतर दशा अंतर दशा से बाह्य दशा में महाप्रभु आ रहे ए मते गौर प्रभु दिने विलाप करें स्वरूप रामानंद इस प्रकार श्री महाप्रभु स्वरूप और रामानंद इनके पास में विलाप कर रहे हैं सही दुई जन प्रभु करे आश्वासन और ये दोनों श्री प्रभु को आश्वासन देते हैं जैसे श्री ललता विशाखा आश्वासन देती हैं ऐसे ये आश्वासन देते हैं स्वरूप गाय राम राय करे श्लोक पठन उस समय स्वरूप गाते हैं श्री राय रामानंद कोई श्लोक उनका पठन करते हैं कौन से श्लोक पढ़ते हैं बोले कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद महाप्रभु के विधह को शांत करने के लिए तीन विशेष औषधि इस समय विरायमान है कृष्ण कर्णामृत श्री विद्यापति की पदावली और श्री गीत गोविंद ये हर श्लोक गीत प्रभु कौराय आनंद और इनके गीत का गायन करने पर श्री प्रभु को परम परम आनंद की प्राप्ति होती है कर्णामृत समान कोई दूसरी वस्तु नहीं जगत में श्री कृष्ण के माधुर्य का जैसा वर्णन श्री में है वो अद्भुत श्री विद्यापति के साथ में जो लीला गायन है वो लीला गायन अद्भुत होकर के विराजमान श्री विद्यापति और श्री गीत गोविंद ये महाकाव्य गीत गोविंद इनमें श्री कृष्ण की अष्ट जो नायिका स्वरूप जो आठ नायिकाओं के विरह का कृष्ण के प्रति जो वर्णन है वो श्री गीत गोविंद अद्भुत होकर के वो मान। तो गीत गोविंद में अष्ट नायिकाओं का वर्णन करते हुए विरह के बाद में फिर अंत में कृष्ण का मिलन ये पूरे महाकाव्य एक वाक्य होकर के विराजमान है पहले श्री प्रिया जी स्वप्न में श्री कृष्ण के विलास का दर्शन कर रही हैं, रास का दर्शन कर रही हैं, रास का दर्शन करने के बाद में फिर एक एक नायिका का जो भाव है वो उनके हृदय में कहीं प्रकट हो रहा है कि श्यामचंदर कहीं दूर जा रहे हैं वो प्रोषित भटका का भाव कभी उत्कंठता का भाव कभी माननी भाव और इन अष्ट नायिकाओं के जो भाव मान के जितने भी स्वरूप उनका वर्णन करते हुए अंत में श्री कृष्ण के पास में ये अभिसार करती हैं, कभी कृष्ण नहीं आते हैं उस समय श्री राधिका वे खंडता नाय भाव को धारण करके विराजमान जब श्री कृष्ण आते हैं उस समय वे श्री श्याम श्यामचंद्र के साथ में फिर स्वाधीन भट का होकर के विराजमान होती हैं, इस प्रकार अंत में विराह की अनेक दशाओं को अनेक सोपानों को पार करते हुए श्री राधिका जैसे कृष्ण मिलन को प्राप्त करती हैं वो तो गीत गोविंद श्री विद्यापति उनकी पदावली अद्भुत मैथिली भाषा में और बंग बंगला और मैथिली इन दोनों का तो मैथिल कोकिल श्री विद्यापति अद्भुत होकर के विराजमान तो मैथिल कोकिल होकर के श्री विद्यापति विराजमान और उन, उनमें प्रेम की जितनी भी दशाएं हैं उनका वर्णन लीलाओं का वहां पर वर्णन अनु माधव माधव सुंदर भेल मधाई गे माई निरंतर निरंतर माधव माधव इनका गायन करते हुए श्री राधिका ही माधव के भाव को प्राप्त कर लेती हैं और वैसी ही चेष्टा आनंद पूर्वक करने लगती हैं तो बड़ी सुंदर जो रीति है वो श्री विद्यापति अद्भुत पदावली है परम ललित पदावली विराजमा और कृष्ण का नाम तो अद्भुत है ही श्री कृष्ण के सौंदर्य का कृष्ण के विभिन्न गुणों का वहां वर्णन कर रहे हैं और श्री भावना में कृष्ण का दर्शन करते हुए श्री बिल्व मंगल एक एक स्वरूप एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ठाकुर पीछे हटते जा रहे हैं और तो उनकी रूप का दर्शन करते हुए उनसे मिलने के लिए एक एक कदम में उनकी एक एक रूप माधुरी एक एक गुण माधुरी उनका वर्णन करते हुए चले जा रहे हैं और ये तीनों महापुरुषों के जो वचन है श्रीमंद महाप्रभु को परम आनंद प्रदान करते हैं और विरह को शांत करने में ये उपयोगी होते हैं। अब श्रीमंद महाप्रभु एक दिन महाप्रभु समुद्र तीर आई थे समुद्र के किनारे जा रहे हैं और समुद्र के किनारे जाते जाते उद्यान में किसी पुष्प खिले हुए हैं उस उद्यान में किसी बगीचे में महाप्रभु घुस गए और वहां पर वृंदावन का भाव धारण कर रहे हैं वृंदावन करते हुए श्रीमद महाप्रभु वहा दौड़ करके घुस गए प्रेमावेश बुले तहा कृष्ण अन्वेषिया और प्रेम के आशेम आवेश में वहां पर श्री कृष्ण को जैसे वे घूम रहे हैं और प्रेम के प्रेमावेश में विचरण करते हुए श्री कृष्ण को ढूंढने लगते हैं रासे राधा लया कृष्ण अंतरधान अंतर्धान पाछे सखी गण चाहे महाप्रभु में इस समय सखी भाव उत्पन्न हो गया और रास में कृष्ण को श्री कृष्ण राधिका को लेकर के जब अंतरधान हुए तो पीछे सखीगण जैसे कृष्ण की गंध उसको सुन रही हैं इस प्रकार श्री कृष्ण की गंध श्री महाप्रभु को आकर्षित हो कर रही है तो गंध को सुनकर के वहां पर जैसे महाप्रभु ढूंढ रहे हैं से ही भावा मब्शे प्रभु पृथ्वी लता श्लोक पढ़े चाहे बुले यथा तथा उस भावावेश को देख करके श्री प्रभु एक एक लता एक एक वृक्ष इससे श्लोक पढ़ पढ़ करके उनसे पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण कहाँ तो श्लोक पड़े पढ़े चाहिए श्लोक पढ़ पढ़ करके श्री कृष्ण को देखना चाह रहे हैं ढूंढ रहे हैं और बोले यथा तथा उनसे प्रेम में जो वार्ता है वो वर्णन कर रहे हैं कि नूत प्रयालपन शासन को विदारो जम्बर के बिल्ब बदमी पे परार्थ भव का यमनोपकुला संसंत कृष्ण पदवीन रहता के अरे सफल वृक्षो तुमने क्या श्याम सुंदर को देखा पहले दृष्टो कश्चित अश्वत्थ प्लक्ष निग्रोध नो मना अरे अश्वत्थ प्लक्ष और निग्रोध माने पीपल hey, बट और पापड़ी तुमने क्या श्याम सुंदर को देखा अशतमन पीपल प्लक्ष पापड़ी और ने बट तुमने क्या श्याम सुंदर को देखा और ये तीनों जो वृक्ष हैं वे ब्रह्मा विष्णु शिव इनके प्रतीक होकर के विराजमान हैं पीपल को कहा जाता है विष्णु की विभूति भगवद गीता में पीपल को विष्णु की विभूति माना गया लक्ष्य जो है वो श्री ब्रह्मा की विभूति होकर के विराजमान है और निग्रोध ये शिव जी की विभूति होकर के विरा विराजमान है गोपी पूछ रही हैं कि तुम्हारी तो बड़ी प्रसिद्धि है त्रिदेव के तुम वैभव होकर के माने जाते हो तुमने क्या श्याम सुंदर को देखा जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो ये कह रहे हैं कि अरी सखी ये उत्तर नहीं देंगे ये तो सिर झुकाए हुए नीचे खड़े हुए हैं ये उत्तर नहीं देंगे अश्वत्थ ये तो स्वयं ही अपने नाम से कह रहा है कि हम श्व माने कल अस्थ स्थिर नहीं रहेंगे हम अपने पुराणों को आज त्याग कर देंगे स्व स्थ स्व माने आरामी कल तुम्हारो उसमें हम स्थिर नहीं रहेंगे तो इसने तो अपने नाम से ही ये कह रहा है कि हाय हमको कृष्ण नहीं मिले हैं अब हम कल नहीं रहेंगे कल तक नहीं जिएंगे, और प्लक्ष से कह रही हैं कि अरे प्लक्ष तुम तो प्रकृष्ट अक्ष वाले हो रलरे और अभेद तुम्हारी आंखें बड़ी प्रकृष्ट हैं। तुमने श्याम को देखा होगा परंतु तो वो लक्ष्य भी उत्तर नहीं दे रहा है वो अरे ये जो है ये कह रहा है कि मेरी तो आंखें आकर के प्रुप्त हो करके तो हो करके विराजमान हैं, और मैं अपने लक्ष्य का दर्शन नहीं कर सकता हूं तो ये भी उत्तर नहीं करेगा और नगरोध ये कह रहा है सिर झुका करके कि भाई मुझसे मत पूछो मुझे कुछ पता नहीं है तो माने झुका हुआ है माने जिसका शरीर ऐसे ये मना कर रहे हैं ये उत्तर नहीं देंगे नहीं देंगे अरे सखी कोई सुमन मिले उससे पूछे ये वृक्ष तो अल्प फल वाले क्षुद्र फल वाले हैं इन पीपल पापड़ी इनसे पूछने से काम नहीं चलेगा ये क्षुद्र फल वाले हैं कोई सुमन मिले पुरुष जाति हैं ये हम नारियों की वेदना को ये नहीं जान सकते हैं कोई सुंदर व्यक्ति मिले उससे पूछें सुमन मिले तो इतने में ही सारे सुमन वाली लताओं का दर्शन किया पुष्प वाले और पूछने लग रहे हैं कि मालत्य दर्शवा कश्चित मल्ल के जाति प्रीतिम जन आता हे मालती हे मल्लिका हे हे चमेली तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया जब उनने भी उत्तर नहीं दिया बोले अरे ये तो दासियां हैं मालिक नहीं चाहेगा तो दासी मालिक का पता थोड़ी बताएगी चल चल ये नहीं बताएंगे इनको अपनी नौकरी की चिंता लग रही होगी नहीं तो इनको मालिक अभी इनको अपनी सेवा से बाहर कर देंगे इसलिए नहीं पूछेंगी ये दासी काय को बताएंगी चल कोई सफल व्यक्ति मिले उससे पूछें सो ही वृंदावन के यमुना के किनारे इन्होंने आम प्रियाल पनस, इन असन कोविदार जम्बू अर्क बिल्ब बकुल कदम इन सुमन और सफल वृक्षों का दर्शन किया और उनसे पूछने लगी कि हे आम हे प्रियाल तुमने क्या शाम सुंदर का दर्शन किया जो चूस आ जाए वो है आम प्रियाल है जो गूदादार हो उसका नाम है प्रियाल ये आम के ही भेद हैं परस ये कटहल उसके विषय में पूछ रही है हे अशंत तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया फिर कोविदार इनका दर्शन कर रही है जामुन अर्क इनका भी दर्शन किया अर्क अकौर के जो वृक्ष है उससे भी पूछने लगी कि हे तुम भी परम धन्य हो कि श्री गोपीश्वर भगवान तुमको स्वीकार करते तो अच्छे वृक्षों को पूछते पूछते जम्मू और अर्क जामुन के वृक्षों से पूछा ये तो फल वाले वृक्ष थे परंतु तो सामने अर्क, अर्क का दर्शन करके उससे भी पूछने लगती है कि तुम भी धन्य हो तो मैं भी श्री शिव ने स्वीकार किया है गोपीश्वर भगवान ने दर्शन किया है हे बिल्ब बे हे, हे आम कदम्ब और नीप कदम कहते हैं छोटा फूल वाला कदम्ब और नीप माने जो बड़ा है धूल कदम उसका नाम है नीप सो नीप ऐसे ही आम के तीन भेद नूत प्रयाल और आम्र ये तीन भेद और कदम के भी दो भेद एक कदम और एक नीप तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया अन्य पार्थ भव का अन्य भी सौ अनेक अनेक, अनेक पार्थ भव का परोपकार करने वाले ये सारे के सारे तुम वृक्ष हो वृक्षों तो का जीवन ही परोपकार के लिए ही होता है यमुनोपकूला और यहां पर तो यमुना जी के किनारे तुम विराजमान हो श्री कृष्ण कहां गए तुमने क्या उनका दर्शन किया क्या रहता नाम हम अपनी आत्मा से रहित हो गई हैं। हमको कृष्ण का पता बता दो जब उनने भी पता नहीं बताया तो ये मन में विचार कर रही है अदी सखी ये तो तीर्थ के किनारे रहने वाले पुरोहित ब्राह्मण हैं इनमें कृष्ण को काय को देखा होगा ये तो अपने यजमानों को ढूंढने के चक्कर में लग रहे होंगे कि कोई यजमान आएगा हमको दक्षिणा दी जाएगा अथवा तो ये ने यमुनो कूला ये तो यमुना के किनारे रहने वाले हैं ये काय को देखेंगे ये वैसे भी झोंके हुए इन्होंने नहीं देखा नहीं देखा होगा इनको दोष देने की जरूरत नहीं है चल कोई स्त्री मिले वो स्त्री ही स्त्री की भावना को जान सकती है इसलिए कोई स्त्री मिले उससे हम पूछे इतने में ही शुल को देखा और उनसे पूछ रहे, पूछ रही है कश्चित तुलस कल्याण गोविंद चरण प्रिय हे तुलसी कल्याणी गोविंद आदरणीय गोविंद के तुम परम प्यारी हो गोविंद चरण चरण माने आनंद आदरणीय आदरणीय गोविंद की तुम परम प्यारी हो सात आल को भोर तुम भोरागण तुम्हारे ऊपर ही ज्यादा घूम रहे हैं ये वृंदावन के भोरे परम भक्त हैं और जिसमें जितनी भक्ति होती है कभी विष्णा चकुर्थी जी ने किसी संतों की सभा में सुना था कि जहां जितनी ज्यादा कृष्ण भक्ति होती है वहां उतनी ही तुलसी में गंध आती है ये एक भौतिक लक्षण भी है कि भक्ति के बढ़ने पर तुलसी में विशेष रूप से गंध आने लगती है तो अन्य पुष्पों के होते हुए भी वृंदावन के ये परम रसिक भक्त भोरेगण ये तुलसी के ऊपर अधिक घूमते हैं तुलसी जी के ऊपर अधिक आते हैं तो ये ने ये ने तुम हे आज अलकुलई तो अलकुल इनसे युक्त होकर के तुम विराजमान हो तुमने क्या श्री उन प्रिय अच्छुत का दर्शन किया जो गुणों में तनिक भी हीन नहीं है और प्रिया से जो अचुत होकर के ही सदा विराजमान होते हैं जिनका नित्य बिहार सर्वदा विराजमान है स्नान भोजन गोचारण इत्यादि के समय भी जिनके हृदय में शिवप्रिया के साथ में नित्य बिहार नरंतर नरंतर चलता रहता है तो अच्छुत का तात्पर्य है बिहार में जो निरंतर निरंतर स्थित अच्छुत का दूसरा अर्थ है जो गुणों में कला में प्रतिभा में तनिक भी कम नहीं है न्यून नहीं है और अच्छुत बने जो सर्वत्र व्याप्त होकर के मुझे सर्वत्र व्याप्त होकर के जो दिखते हैं ऐसे उन अतिप्रिय अच्युत का क्या तुमने दर्शन किया है क्या जब उनने भी उत्तर नहीं दिया तब कह रही हैं मालत्य दर्शन कश्य के एक एक जगह इस तरह से पूछ रही हैं फिर विचार कर रही हैं ये तो हमारे प्रति सपत्नी भाव रखती होगी ये काय को उत्तर देगी जिसने वृंदावन जिसने दर्शन किया है उससे पूछें इतने में ही श्री वृंदावन की घास युक्त भूमि का दर्शन करते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये जो रोमांच है ये बता रहा है कि इस वृंदावन की भूमि से कृष्ण कभी भी अलग नहीं होते हैं इसलिए रज का आश्रय सब गोपिकागण अंत में लेती हैं और वृंदावन रज का आश्रय लेने पर कृष्ण अवश्य मिलेंगे ये विचार करते हुए श्री वृंदावन की भूमि से कहती हैं कि अरे भूमि तुझ में इतना रोमांच हो रहा है यह कृष्ण के स्पर्श से ही हो रहा होगा आराह परिण न ये बामन भगवान के चरण के स्पर्श से है ना वरा भगवान के चरण के स्पर्श से है यह तो रसिक श्रोमणी श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से ही यह ऐसा रोमांच कहीं हो सकता है इस तरह से जब वृंदावन की रज का आश्रम लिया तो कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो यहां पर श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करने के लिए श्री गोपिकागण जैसे व्याकुल हो रही हैं इसी प्रकार श्री महाप्रभु वे भी कृष्ण रूप का दर्शन करने के लिए इन श्लोकों का स्मरण कर रहे हैं और इन श्लोकों का गायन कर रहे हैं श्री क... कर्णाम विद्यापति गीत गोविंद इनके द्वारा महाप्रभु को धैर्य प्रदान किया और महाप्रभु फिर श्री कृष्ण के रूप का इस प्रकार व्याकुल होकर के दर्शन करने लग जाते हैं निताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय मितताय गौर हरिमो जय जय श्राधे विश्वा